देवी भागवत ब्राह्मणों बारहवाधिकारी हो जाओ वेद वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनधिकार हो जाए शिव की उपासना शिव मंत्र का जप और शिव सम्बन्धी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा और उनके अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अनधिकार होगा अतएव तुम सदा अधम समझे देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना का देखने और भक्त का करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे रुद्राक्ष विल्व पत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे स्रोत, संबंधी सदाचार तथा तथा ज्ञान ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम तुम सदा सदा ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत निष्ठा आदि साधन से उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ स्वाध्याय यापन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सदा अधम जीवन व्यतीत करो गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध श्रा ब्राह्मणाधमो ब्राह्मणों कृष्ण चांद्रायण तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाए पिता माता पुत्र भ्राता कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हे नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए अधम ब्राह्मणों वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो तुम्हारे वंश में श्राप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे बहुत कहने से क्या प्रयोजन गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय में गए वहाँ जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया परम आदरणीया देवी भी ब्राह्मणों की इस कृतज्ञता को देखकर कर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थी उस समय भी देवी का मुख्य कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगी महाभाग सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है तुम धैर्य धारण करो कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए तदनंतर साप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्यन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया गायत्री मंत्र भी उनके लिए अरभ्यस्त हो गया वह एक अत्यंत भयानक दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे वे बार बार यही कह रहे थे मुनिवर प्रसन्न होइए होइए होइए प्रसन्न हो प्रसन्न हो जब होनिवर को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया उन्होंने उन्नीच ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभ पाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता यह तुम्हें समझ लेना चाहिए इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा मेरी कही हुई ये सभी बातें हो कर ये अन्यथा नहीं हो सकती हाँ यदि तो भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो व्यास जी कहते हैं राजन निष्प्रकार कहकर ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात यह सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है जो विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया राजन यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम जाने पर कलयुग आ गया तब कुंभी नरक से वे ब्राह्मण निकल आए भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई पूर्व काल में जितने ब्राह्मण श्राप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते तथा उनके मुंह से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण भी नहीं होता कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपी भगवती जगदम्बा का किंचित मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं है उन सबके दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है बहुत से लम्पट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुम्भरी नरक में ही जाएंगे अतय राजन सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ सुनो यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है